नो शो ठॉक अथा तो भक्ति जिज्ञासा नंबर ट्वेंटी नाइन सुकृत जवा पर क्रिया सुय से गौणाध्यम ईतरे स्तुति साचर्यम वहीस्थम उभयम् कीर्तयो अवे सवव स्मृति कथाच आर्त प्रायश्चिवा वूयसा अनुष्ठि चेत आ प्रणाम ऊपस महत्सोपी सं भक्ति को दो खंडों में बांटा एक साधन रूप भक्ति एक साध्य रूप भक्ति साधन रूप भक्ति को उन्होंने गौण गो, गौणी भक्ति कहा और साध्य रूप भक्ति को पराभक्ति उस विभाजन की ही गहराई और विस्तार में आज के सूत्र हैं अक्सर यह भूल हो जाती है कि साधन साध्य समझ लिए जाते तब साधन ही बाधक हो जाता है जो नाव तुम्हें उस पार ले जाती है अगर उस नाव को ही पकड़ लिया तो उस पार तुम कभी ना पहुंच पाओगे उस पार पहुंचना है तो इस पार तो नाव पकड़नी होगी उस पार पहुंच के नाव छोड़ देनी होगी नाव अगर छोड़ी नहीं सोचा कि जो नाव इस पार ले आई जिसका इतना आभार है उसे पकड़कर बैठ गए तो वही नाव बाधा हो जाएगी श्री अरविंद ने कहा है प्रारंभ में जो साधक है वही अंत में बाधक हो जाता है और यह बिल्कुल स्वाभाविक है कि जिससे हमें इतना सहारा मिला हो जिसके आधार से हमें इतने आनंद की उपलब्धि हुई हो जिसके कारण हमारी प्यास तृप्ति के करीब आई हो उससे हम बंध जाए उससे मोह पैदा हो जाए उससे आसक्ति बन जाए संसार की ही आसक्ति बाधा नहीं है आसक्ति कहीं भी हो तो बाधा है इसलिए इस विवेचन में जाना अत्यंत आवश्यक है कीर्तन है भजन है श्रवण है सत्संग है सब गौणी भक्ति है सत्संग ही करते रहे और सत्संग में ही डूबे रहे और कभी उसके पार ना गए तो सत्संग का सार ना हुआ तो फिर तुम सत्संग की आसक्ति में पड़ गए वही भी एक लत हो गई और आदत अच्छी हो कि बुरी आदत बुरी ही होती अच्छी बुरी आदत नहीं होती आदत बुरी होती कोई आदमी शराब पीने की आदत से भरा है तो हम कहते हैं बुरी आदत है और कोई आदमी रोज उठ के प्रार्थना करता है हम कहते हैं अच्छी आदत अच्छी आदतें होती ही नहीं अगर सुबह रोज उठ के प्रार्थना करने वाला आदमी जिंदगी भर यही करता रहे और ऐसी घड़ी ना आ पाए उसके जीवन में जब वो प्रार्थना से मुक्त हो जाए तो समझना कि यह एक और तरह की शराब हुई कुछ बहुत फर्क ना हुआ एक दिन तुम प्रार्थना नहीं करते हो तो दिन भर बेचैनी मालूम होती प्रार्थना नहीं करते हो तो लगता है कुछ चुग गया कुछ खो गया कुछ कमी कमी कुछ रिक्त रिक्त कुछ अभाव यही तो शराबी को होता है यही धूम्रपान करने वाले को होता है यही चाय काफी पीने वाले को होता है फर्क तुम में और उसमें क्या हुआ है? दोनों ही आदत के गुलाम हो गए उसकी आदत शरीर को नुकसान पहुंचाती तुम्हारी आदत और भी खतरनाक है तुम्हारी आत्मा को नुकसान पहुंचा रही जिनको तुम बुरी आत्मा कहते हो उनकी सीमा तो शरीर है और जिनको तुम अच्छी आत्मा कहते हो वो तुम्हारी आत्मा को भी विकृत कर जाती ध्यान रखना है साधक को उस अवस्था में पहुंचना है जहां सब आतें चली जाएंगी जहां सब आदतें चली जाती हैं वहां स्वभाव का आविर्भाव होता है जब तक आदत है स्वभाव दबा रहता है आदत स्वभाव का धोखा देती रहती झूठा सिक्का असली सिक्के को दबाए बैठा रहता तुमने देखा अर्थशास्त्र का नियम है कि झूठे सिक्के असली सिक्कों को चलन के बाहर कर देते तुम्हारे खीसे में अगर एक दस का नोट है असली और एक दस का नोट है नकली तो तुम पहले नकली को चलाओगे स्वाभाविक असली को बचाओगे असली तो कभी भी चल जाएगा नकली निकल जाए इसलिए असली सिक्के चलन के बाहर हो जाते तिजोरियों में बंद हो जाते नकली सिक्के बाजार में चलते रहते तुमने किसी पानवाले को चला दिया पानवाले को जैसी समझ आएगी कि नकली है वो जल्दी से चलाने की कोशिश में लग जाएगा नकली चलता है असली रुक जाता है और यही जीवन की अवस्था है ये अर्थशास्त्र का ही नियम नहीं है ये तुम्हारे आत्यंतिक अध्यात्म का भी नियम है अगर आदत तुम्हें पकड़ गई तो स्वभाव का चलन बंद हो जाता आदत चलती रहती और आदत झूठी है कृत्रिम है ऊपर से आरोपित है सीखी है किसी ने किसी के साथ रहकर सिगरेट पीना सीख लिया है तुमने किसी के साथ रहकर प्रार्थना करनी सीख ली सिगरेट पीना भी बाहर से आया प्रार्थना सीखनी प्रार्थना करनी भी बाहर से आई तुम्हारे भीतर को कब अवसर दोगे तुम्हारे भीतर जो पड़ा है कब उमगेगा कब उसे अंकुरित होने दोगे इसलिए साधन को ख्याल रखना साधन ही है उसे छाती से मत लगा लेना उसी पे मत अटक जाना साधन कितना ही प्यारा हो ऐसा समझो कि तुम बीमार थे और बड़े रुग्ण थे मरणसैया पर पड़े थे और किसी औषधि ने तुम्हारे प्राण बचा लिए अब क्या इस औषधि को जीवन भर पीते ही रहोगे बीमारी चली गई औषधि भी जानी चाहिए जब व्याधि ही चली गई तो औषधि भी जानी चाहिए अगर तुम कहो कि जिस व्याधि से छुड़ाया इस औषधि ने इतनी महाव्याधि से छुड़ाया इस औषधि ने इसको मैं अब छोड़ने वाला नहीं ऐसी कल्याणकारी औषधि को मैं कैसे छोड़ सकता हूं अब तो इसे छाती से लगा कर रखूंगा अब तो इसकी पूजा करूंगा अब तो सुबह शाम इसका सेवन करूंगा न खुद ही करूंगा बल्कि औरों को भी कराऊंगा ऐसी महाकल्याणकारी रामबाण औषधि अब तुम उपद्रव में पड़े तुमने औषधि को भी व्याधि बना लिया साधन से छूटना है तभी साध्य उपलब्ध होगा गौणी भक्ति परा भक्ति के लिए साधन मात्र सीढ़ी मात्र उपयोग कर लो फिर भूल जाओ जिस क्षण भूल सकोगे उसी क्षण गीत गाने की बेला आएगी बादल घेराए गीत की बेला आई। आज गगन की सोनी छाती भावों से भराएगी चपला के पाओं की आहट आज पवन ने पाई डोल रहे हैं बोल न जिनके मुख में विधि ने डाले बादल घेराए गीत की बेला आई बिजली की अलकों ने अंबर के कंधों को घेरा मन बरबस यह पूछ उठा है कौन कहा पर मेरा आज धरणी के आंसू सावन के मोतीबन बहुरे घन छाए मन के मीत की बेला आई बादल घिराए गीत की बेला आई चातक ने जल की बूंदों में स्वाद अमृत का पाया आकाशी शिखरों से किसने सुनाया? आज करुण सबसे पृथ्वी के आंगन में एकाकी बादल घेराए प्रीति की बेला आई बादल घेराए गीत की बेला आई आज अधर की मधु में डूब अधर जो पाते इस इन रसहीन पदों को क्यों कर वे फिर फिर दोहराते मैं न जहां पहुंचूंगा मेरे शब्द पहुंच जाएंगे घन छाए मन की जीत की बेला आई बादल घेराए गीत की बेला आई गीत तुम्हारे भीतर पड़ा है तुम्हारे स्वभाव का गीत और जब तक तुम गाना लोगे तब तक तुम छूटोगे नहीं मुक्ति का अर्थ क्या होता है मुक्ति का अर्थ होता है तुमने अपनी नियति पाली तुम जो होने को पैदा हुए थे हो गए तभी मुक्ति है मुक्ति कोई निष्क्रिय अवस्था नहीं है जैसा कि अनेक लोगों ने तुम्हें समझाया है मुक्ति का अर्थ नहीं है कि तुम पंगु और काहिल होकर और अपने हाथ से अपने जीवन को पक्षाघात लगाकर किसी पहाड़ की गुफा में बैठ गए वो आत्मघात है मुक्ति नहीं मुक्ति का मौलिक अर्थ होता है तुम्हारे भीतर जो गीत पढ़ा था जैसे गाने को तुम आए थे उसे तुमने गा लिया मुक्ति सृजनात्मक है निष्क्रिय नहीं और जब तक कोई सृजनात्मक रूप से प्रकट हो जाए तब तक आनंद नहीं उपजता स्मरण रखना जैसे प्रत्येक बीज अपनी छाती में फूलों को छिपाए और जब तक पौधा ना बने और वृक्ष बड़ा ना हो और फूल ना खेले तब तक बीज उदास रहेगा तब तक बीज बेचैन रहेगा तब तक बीज को विश्राम कहां मेरे पास लोग आते हैं वो कहते हैं चित्त बड़ा बेचैन है शांति का उपाय बता दे चित्त बेचैन है क्योंकि तुम्हारा बीज अभी फूटा नहीं और अगर तुम्हें शांति का कोई उपाय बता रहा हो तो वो तुम्हारा दुश्मन तुम्हें उपाय बताना जाना चाहिए सृजन का शांति का नहीं शांति तो सृजन की छाया है लेकिन तुम्हें सदियों से यही सिखाया गया है तुम्हारे तथाकथित महात्माओं ने तुम्हें यही बताया है मुड़ जाओ जिंदगी से बीजों को मंत्र सिखा दिए ताकि वो बीज ही रहने में शांत रहे बैठ जाओ जाके पत्थर बन के आंख बंद कर लो विस्मरण कर दो सब लेकिन ध्यान रखो तुम लौट लौट के आओगे परमात्मा तुम्हें तब तक नहीं छोड़ेगा जब तक तुम अपना गीत न गा लो जब तक तुम्हारे भीतर पड़े हुए फूल छिपे हुए फूल प्रगट न हो जाएं, जब तक तुम सुगंध न बिखेरो जब तक तुम्हारे रंग आकाश में आके खुल न जाएं, जब तक तुम आकाश के साथ नाच न ना लो तुम्हारे भीतर जो दबा पड़ा है उसके पूर्ण प्रकट हो जाने पर मुक्ति है जब बीज वृक्ष बन जाता और वृक्ष में फूल लग जाते बीज मुक्त हो गया अब कोई बेचैनी ना रही अब सब तरफ शांति छा जाती तुमने भी इसे अनुभव किया है लेकिन तुमने इस पर विचार नहीं किया जब भी तुम कुछ सृजनात्मक करते हो तब एक अपूर्व आनंद का भाव उठता है तुमने एक मूर्ति बना ली या तुमने एक चित्र रंग डाला या कुछ और हजार काम है दुनिया में तुमने कोई काम कर लिया जो तुम करना चाहते थे तब उसके पीछे एक शांति अपने आप चली आती जब कृत्य का तूफान चला जाता है तो पीछे से शांति छा जाती लेकिन कृत्य का तूफान उठना ही चाहिए इसलिए मैं पक्ष में नहीं हूं कि कोई सन्यासी संसार छोड़कर भाग जाए संसार है अवसर अभिव्यक्ति का उसे छोड़कर भाग गए तो तुम वही बीज हो जो जमीन छोड़कर भाग गए बैठ जाएगा बीज किसी गुफा में लेकिन पत्थरों में बीज नहीं उगा करते भूमि चाहिए नर्म भूमि चाहिए अवसर चाहिए जहां वसंत आता हो जहां भूमि कोमल हो वहां गिरो वहां टूटो वहां उमगो मुक्ति है सृजनात्मक मनुष्य जाति के धर्मों ने सृजन को बहुत मूल्य नहीं दिया इसलिए पृथ्वी धार्मिक नहीं हो पाई सृजन का जितना मूल्य बढ़ेगा उतनी पृथ्वी ज्यादा धार्मिक हो पाएगी इसलिए जितने सृजनात्मक लोग हैं आमतौर से मंदिरों मस्जिदों में नहीं जाते वहां काहिलों और सुस्तों की भीड़ इकट्ठी हो गई जिन्हें कुछ करना है वो वहां नहीं जाते जिन्हें जीवन में कुछ होना है वे वहां नहीं जाते और जब काहल और सुस्त इकट्ठे हो जाते हैं लंगड़े लूले अंधे इकट्ठे हो जाते मुर्दों की भीड़ लग जाती तो जाने अनजाने हमारे मंदिर मस्जिद और गिरजे मरघट हो गए वहां जिंदगी खिलती नहीं वहां जिंदगी नाचती नहीं वहां जिंदगी प्रकट नहीं होती ध्यान रखना बादल घेराए गीत की बेला आई घन छाए मन के मित की बेला आई बादल घेराए प्रीत की बेला आई घन छाए मन की जीत की बेला आई बादल घेराए गीत की बेला आई गीत की बेला कब आएगी जब तुम्हारा स्वभाव प्रकट होगा स्वभाव दबा पड़ा है बहुत से कूड़े करकट में उस कूड़े करकट को छाटना है इस छाटने में दो खतरे एक खतरा है कि साधन जिससे तुम इस कूड़ा करकट को छाटोगे कहीं साधना हो जाए दूसरा खतरा है इस डर से कि कहीं साधन साधना हो जाए तुम साधन का उपयोग ही ना करो तो कूड़ा करकट ना छटेगा और इन दो ही खतरों में लोग बट गए कुछ हैं जो साधन से डरते हैं जो कहते हैं साधन के उपयोग में खतरा है नाव में बैठना ही मत क्योंकि जो बैठ गए वो फिर उतरते नहीं और एक हैं जो कहते हैं नाव में बिना बैठे तो हम पार कैसे जाएंगे नाव ही हमें इस पार ले आई अब हम उतरें कैसे अब हम उतरेंगे नहीं कुछ हैं जो साधन से बचते हैं वे इसी किनारे रह जाते हैं। कुछ हैं जो साधन का उपयोग करते हैं लेकिन नाव में ही अटक जाते हैं उस पार वे भी नहीं पहुंच पाते दोनों ही नहीं पहुंच पाते उस पार कौन पहुंचता है जो साधन का साधन की तरह उपयोग कर लेता है और जब जरूरत पूरी हो जाती तो चुपचाप उतर के चल पड़ता है पीछे लौट के भी नहीं देखता बीमार होता है तो औषधि का प्रयोग करता है बीमारी गई तो औषधि को विदा कर देता है फिर औषधि को नहीं पकड़ लेता ऐसा ही समझो कि तुम्हारे पैर में एक कांटा लगा है उसे निकालने को तुम दूसरे कांटे का उपयोग कर लेते हो लेकिन जब दोनों कांटे आ गए हाथ में गड़ा हुआ कांटा भी निकल आया तो फिर तुम जिस कांटे ने गड़े हुए कांटे को निकाला उसे बचा थोड़ी लेते हो उसे घाव में थोड़ी रख देते हो कि इसकी बड़ी कृपा है अब इसको रख ले अपने पैर में तुम दोनों को फेंक देते हो साधन भी फेंका जाना है इसलिए उसे गौण कहा है और जब साधन चला जाएगा तभी साध आविर्भाव है इन सूत्रों को ख्याल से समझना सुकृत जत्वात पर हेतु भावात चाह क्रियासु श्रेयस् यह सब कार्य पराभक्ति में पहुंचने के हेतु रूप हैं एवं सब प्रकार के पुण्य कार्यों में श्रेष्ठ हैं पराभक्ति में पहुंचने के हेतु रूप पराभक्ति का अर्थ है वैसी चित्त की दशा जहां भक्त और भगवान में कोई भेद न रह जाएगा पराभक्ति का अर्थ है जहां भगवान और भक्त पिघल के एक हो जाएंगे जैसे बर्फ की चट्टान पिघल के जल से एक हो जाए ऐसे हमारा अहंकार जहां पिघल के भगवत्ता में लीन हो जाएगा जहां हम न बचेंगे जहां हमारी कोई धारणा ना बचेगी हम जैसे बीज जमीन में टूट जाता है ऐसे ही टूट जाएंगे और बिखर जाएंगे तभी जो छिपा है हमारे भीतर प्रकट होगा तभी सृजनात्मकता अपने शिखर पर पहुंचती पराभक्ति का अर्थ है जहां भक्त विलीन हो जाता है और ध्यान रखना जहां भक्त विलीन होता है वहां भगवान भी विलीन हो जाता है भगवान भी भगवान की तरह तभी तक मालूम होता है जब तक भक्त है वो भक्त की धारणा है जब भक्त ही ना रहा तो उसकी धारणा कहां रहेगी जब गंगा सागर में गिर जाती है तो गंगा ही विलीन नहीं हो जाती सागर भी गंगा में विलीन हो जाता है भक्त भगवान में गिर के नुकसान में नहीं पड़ता क्षुद्र खोता है और विराट अपना हो जाता है द्वैत समाप्त जहां हो जाता है उस स्थिति का नाम है पराभक्ति उस पराभक्ति के लिए ये साधन है श्रवण मनन निदिध्यासन, सत्संग भजन कीर्तन नर्तन इत्यादि इन सब साधनों का उपयोग कर लेना ये सभी साधन उपयोगी है मगर सतत जागरूकता रखना कोई साधन ऐसा ना पकड़ जाए कि फिर छूटे न तुम तो मालिक रहना साधनों को मालिक मत बन जाने देना चीन में एक बड़ी प्रसिद्ध कथा है एक फकीर के संबंध में खबर उड़ी कि वो परम ज्ञान को उपलब्ध हो गया है तो एक दूसरा फकीर उससे मिलने गया ये दूसरा फकीर जब पहुंचा तो पहला फकीर अपनी गुफा के द्वार पर एक चट्टान पर बैठा था बड़ी भयंकर जगह थी सिंह दहाड़ रहे थे ये पहला फकीर जहां के पहुंचा वहां और अचानक एक सिंह दहाड़ा तो उसकी छाती कब गई उसके हाथ पर कब गए उस गुफा में रहने वाले फकीर ने कहा तो अभी तुम्हारा भय गया नहीं आगंतुक फकीर ने कहा मुझे बड़ी प्यास लगी लंबी यात्रा से पहाड़ चढ़ के आ रहा हूं पानी मिल सकेगा तो उस गुफा में रहने वाला फकीर गुफा के भीतर पानी लेने गया जब तक वो पानी लेने गया इस आगंतुक फकीर ने जिस जगह ये फकीर बैठा था पहला फकीर बैठा था उस जगह नमो बुद्धाए बुद्धों का मंत्र लिख दिया बुद्ध को नमस्कार एक पत्थर उठा के पत्थर पर लकीर खींच दी लिख दिया नमो बुद्धाए गुफा में रहने वाला फकीर आया और जब वो बैठने को था तब उसकी नजर पड़ी उसका पैर नमो बुद्धाए पे पड़ गया वो एकदम कप गया आगुंतुक फकीर हंसने लगा और उसने कहा भय तो तुम्हारा भी अभी नहीं गया मेरा भय तो स्वाभाविक भय तुम्हारा भय बड़ा अस्वाभाविक है और कहते हैं कि यह कहते ही अतिथि के द्वारा यह कहे जाते ही आखिरी बात टूट गई वो गुफा में रहने वाला फकीर हंसा और बैठ गया नमो बुद्धाए पर और उसने कहा बस आखिरी बंधन रह गया था तुम भले आए तुमने वो भी तोड़ दिया अब उसका भी भय नहीं स्वाभाविक नमो बुद्धाए जब जब के उसे बड़ी शांति मिली थी बड़ा आनंद हुआ था नमो बुद्धाए उसकी भित्ति थी उसका मंत्र था उसके ही आधार पर सारा भवन खड़ा किया था स्वाभाविक है कि भय लगे कि कहीं बुद्ध के ऊपर पैर ना पड़ जाए तुम्हारा भी पैर अगर गीता में लग जाता तो जल्दी से छू नमस्कार कर लेते हो ना गीता को मंदिर की मूर्ति से अगर धक्का लग जाए तो एकदम गिर पड़ते हो की क्षमा करना एकदम घबराहट हो जाती तो साधन मालिक हो गया, मालिक गुलाम हो गया गुलाम मालिक हो गए मूर्ति का उपयोग कर लो लेकिन गुलाम मत हो जाना मूर्ति आखिर मूर्ति है और किताब आखिर किताब है और मंत्र आखिर मंत्र है मंत्र में जो बल है वो मंत्र में नहीं है मंत्र में जो बल है वो तुम ही डालते हो वो तुम्हारा ही बल है जो मंत्र में प्रतिफलित होता है असल में यह आदमी नमोबुद्धाए कहके शांत नहीं हुआ है क्योंकि दूसरे लोग हैं जो और कुछ कहकर शांत हो गए अंग्रेजी के महाकवि टेनिसन ने लिखा है कि मुझे तो दूसरा कोई मंत्र कभी जमा ही नहीं मैं तो अपना ही नाम दोहराता हूं और बड़ी शांति मिलती टेनिसन टेनिसन टेनिसन उसे बचपन से यह पकड़ गया जंगल से निकलता था घबराहट लगी अकेला था कुछ और सूझा नहीं क्या करूं तो जोर जोर से टेनिसन टेनिसन अपने को जगाने लगा के मत घबड़ा टेनिसन याद कर अपनी क्यों डरता है टेनिसन टेनिसन टेनिसन और उसे बड़ी शांति मिली सूत्र हाथ लग गया फिर जब भी उसे बेचैनी होती वो बैठ के अपना नाम दोहरा लेता रात नींद आती अपना नाम दोहरा लेता और नींद आ जाती और बेचैनी होती तो बेचैनी शांत हो जाती फिर तो हाथ लग गई कला फिर तो वो बूढ़ा भी हो गया तो भी उसे दोहराता रहा ख्याल रखना राम में कुछ भी नहीं न कृष्ण के नाम में कुछ है ना बुद्ध के नाम में कुछ है। नाम में तो तुम डालते हो तुम जो डालते हो वही तुम्हें मिल जाता है इसलिए मोहम्मद का नाम लेके भी लोग पहुंच जाते हैं महावीर का नाम लेके भी पहुंच जाते हैं अब ये मजा देखो ये टेनिसन को अपना ही नाम लेके पहुंचना हो गया तुम जरा किसी एकांत में बैठ के कभी अपना ही नाम दोहराना बड़ी शांति मिलेगी तब तुम चकित हो कि महर्षि महेश योगी से लेने की कोई जरूरत नहीं कोई भी शब्द शब्द का मूल्य नहीं है जब एक शब्द पर तुम आरूढ़ हो जाते हो उस आरूढ़ता का मूल्य शब्द कौन है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता शब्द का तुम्हें अर्थ भी पता ना हो तो भी कुछ फर्क नहीं पड़ता एक ही शब्द रह जाता है एक ही शब्द घूमता है और सारे शब्दों को हटा देता है एक ही शब्द पर सारे प्राण केंद्रित हो जाते एकाग्र हो जाते उस एकाग्र हो जाने से शांति का अनुभव होता है उसी एकाग्रता में धीरे दीर धीरे एक अपूर्व नई केंद्रित चेतना पैदा होने लगती एक समग्र चेतना का आविर्भाव होने लगता है लेकिन खेल सब तुम्हारा है इसलिए ऐसा हो जाता है कि तुम्हारी मूर्ति को अगर तुम पूछते हो जरा पैर लग जाता तो तुम दिन भर डरे रहते हो कि भूल चूक हो गई अब क्या होगा क्या नहीं होगा उसी मूर्ति को आके कोई तोड़ जाता जिसको मूर्ति में भरोसा नहीं उसको कुछ भी नहीं होता मूर्ति में कुछ भी नहीं है तुम्हारे भाव में सब कुछ भक्ति अर्थात मौलिक रूप से भाव तुम जितना डालते हो उतना पाते हो यही तो भ्रांति हो गई सारनाथ पर हमला हुआ गजनी आया 1200 पुजारी थे बड़ा मंदिर था कहते हैं पृथ्वी का सबसे बड़ा मंदिर था और सबसे धनी मंदिर था उस समय का आसपास के राजपूतों ने खबर भेजी मंदिर के महापुजारी को कि हम आ सकते हैं और लड़ सकते हैं, लेकिन पुजारी ने कहा तुम्हारी लड़ने की जरूरत क्या जो भगवान सबकी रक्षा करता है उसको तुम्हारी रक्षा की जरूरत पुजारियों के तर्क में भी बल तो था राजपूतों को भी लगा कि बात तो ठीक है सबका रक्षक अगर अपनी रक्षा ना कर सके तो फिर हमारी रक्षा क्या करेगा हम उसकी रक्षा करने जाए ये बात ही बेहूदा इसलिए गजनी को कोई अवरोध नहीं हुआ गजनी से कोई लड़ा नहीं गजनी सीधा मंदिर में प्रवेश कर गया लेकिन पुजारियों से एक भूल हो गई वो भगवान तुम्हारे लिए भगवान था तुमने उसमें भाव की प्रतिष्ठा की थी गजनी को तो नहीं था उसने उठाई गदा और भगवान को टुकड़े टुकड़े कर दिए भगवान चारों खाने चित्त पड़े। पुजारी चौंके कि भगवान को क्या हो गया और उन्होंने भगवान की मूर्ति में छिपा रखे थे बहुमूलरे जवारात वो सब बिखर गए ख्याल रखना अगर पुजारी का धक्का भी लग जाता भगवान को पैर भी लग जाता तो साधु से बड़ा कष्ट होता कष्ट होता प्राश्चित होता बीमार हो सकता था कोढ़ निकल सकता था और सब उसके ही मन का खेल होता मर भी सकता था कि मुझसे ऐसी भूल हो गई भूल इतनी गहरी उतर सकती थी भीतर पश्चाताप इतना सघन हो सकता था कि मौत भी हो जाती गजनी को कुछ बाल बांका ना हुआ सिर में दर्द भी ना हुआ गजनी को वहां भगवान था ही नहीं इसको बहुत ख्याल से समझ लेना हम प्रतिष्ठा करते हैं साधन में और जो प्रतिष्ठा करता है उसके लिए साधन कारगर है मैं यह भी नहीं कह रहा हूं कि जिन्होंने प्रतिष्ठा की उन्होंने गलती की मैं यह भी नहीं कह रहा हूं कि प्रतिष्ठा मत करना अभी प्रतिष्ठा करनी पड़ेगी तो ही ऊपर उठोगे लेकिन इतना ध्यान रखना कि एक दिन सारी मूर्तियों से मुक्त हो जाना उचित है इस्लाम ठीक कहता है कि मूर्ति से मुक्त हो जाना उचित है और इस्लाम गलत कहता है कि मंदिर में मूर्ति मत रखो तुम थोड़े चौंकोगे मेरे इन दो वक्तव्यों से इस्लाम ठीक कहता है मूर्ति से मुक्त होना चाहिए लेकिन ये साधन की अंतिम अवस्था है कोई कभी पहुंचता है और जो पहुंच जाता है वो मंदिरों में पूजा करने नहीं जाता उसको क्या जरूरत है जाने की लेकिन जो नहीं पहुंचे वो सोचते हैं कि मंदिर में मूर्ति की कोई जरूरत नहीं वो सदा भटकते रहेंगे वो कभी नहीं पहुंचेंगे तो इस्लाम ठीक कहता और इस्लाम गलत कहता है और हिंदू भी ठीक कहते हैं और हिंदू भी गलत कहते हैं हिंदू ठीक कहते हैं कि मूर्ति की जरूरत है मूर्ति के सहारे बिना नहीं हो सकेगा लेकिन गलती <|hi|> फिर होती जब मूर्ति छूटती ही नहीं मूर्ति इतनी मूल्यवान हो जाती कि छोड़ी ही नहीं जाती पकड़ जाती घबराहट लगती मूर्ति को कैसे छोड़ दें मूर्ति में स्थापित करो भाव को लेकिन एक दिन भाव को मुक्त भी कर लेना भजन में डूबो लेकिन एक दिन भजन को भी जाने देना क्योंकि है तो भजन भी सोरगुल तुम्हें बुरा लगे भला लगे मगर है तो भजन भी सोरगुल है तो भजन भी बाजार अंतिम अवस्था तो निर्विचार की है वहां कहां भजन कहां कीर्तन वहां तो सब शांत हो जाता है वहां तो तरंगें ही लीन हो जाती सांडिल बहुत वैज्ञानिक हैं, वो कहते हैं ध्यान रखना इन सब का लाभ है श्रवण का लाभ है मनन का लाभ है अध्ययन का लाभ है निदिध्यासन, सत्संग का लाभ है भजन कीर्तन नर्तन का लाभ है सब का लाभ है लेकिन परम लाभ इनमें नहीं इनका उपयोग सीढ़ियों की भांति कर लेना यह सब कार्य पराभक्ति में पहुंचने के हेतु रूप है और यह भी कहते हैं कि सब प्रकार के पुण्यों में श्रेष्ठ हैं तुमने किसी को दान दिया तुमने मंदिर बनवाया तुमने एक धर्मशाला खुलवा दी ग्रीष्म के दिन आए और तुमने पानी पिलाने की मुफ्त व्यवस्था करवा दी सब ठीक है लेकिन कीर्तन के बराबर इसका कोई मूल्य नहीं है क्योंकि तुम जो भी करोगे उसमें कहीं ना कहीं तुम्हारा अहंकार परिपुष्ट होगा मैंने धर्मशाला बनवा दी मैंने मंदिर बनवा दिया मैंने इतने लोगों को भोजन करवा दिया कहीं सूक्ष्म में मैं मजबूत होगा तुम देखते नहीं अक्सर ऐसा हो जाता है कि तुम्हारा पापी तो विनम्र होता है तुम्हारा पुण्यात्मा बहुत अहंकारी होता है अब जिसने मंदिर मनवाया वो अकड़ के ना चले तो कौन चले जिसने दान दिया वो अकड़ के ना चले तो कौन चले उसकी अकड़ में तर्क मालूम पड़ता है कारण मालूम पड़ता है उसे तुम कह भी नहीं सकते कि अकड़ के क्यों चल रहे हो पापी तो विनम्र हो जाता है और पुण्यात्मा अहंकारी हो जाता और वहीं चूक हो गई इसलिए अक्सर ऐसा हो जाता है कि पापी तो कभी कभी परमात्मा तक पहुंच जाता है पुण्यात्मा नहीं पहुंच पाता क्योंकि पापी की विनम्रता ही द्वार बन जाती वो कहता है मैं ना चीज मैं ना कुछ सिवाय बुरे के मुझसे कभी कुछ अच्छा नहीं हुआ चोरी हुई मुझसे हत्या हुई मुझसे बेईमानी हुई मुझसे मुझसे अंधेरा ही अंधेरा फैला है तो उसका अहंकार खड़ा कैसे हो उसके अहंकार के खड़े होने के लिए जगह नहीं उसको कारण ही नहीं मिलता कि मैं घोषणा कर सकूं कि मैं कुछ खास हूं वो तो जानता है कि मैं तो दलित से भी दलित पापी से भी पापी मुझे तो होना ही नहीं चाहिए वो तो झुका हुआ है लेकिन पुण्य आत्मा वो फेर इस तैयार रखता है अगर उसको परमात्मा भी मिल जाए कहीं भूल चूक से परमात्मा मिलता नहीं पुण्यात्मा को डरता है पुण्यात्मा परमात्मा पुण्यात्मा से क्योंकि वो अपनी पूरी बही खोल देगा वो कहेगा इतना किया इतना किया इतना किया इसका सबका फल फल कहां है हमने तो सुना था कि देर है अंधेर नहीं लेकिन अंधेर हो रहा है फल कहां है मुझे फल चाहिए पापी तो गिर पड़ेगा वो कहेगा क्षमा चाहिए मुझे पुण्यात्मा कहेगा फल चाहिए मुझे फर्क समझ लेना पापी को परमात्मा मिल जाए तो वो गिर पड़ेगा पैर में वो कहेगा मुझे क्षमा कर दो मुझे माफ करो मैंने बुरा ही बुरा किया है मैं सिर भी उठाऊं तुम्हारे सामने ऐसी योग्य नहीं मैं आंख भी उठा के तुम्हें देखूं इसी योग्य नहीं सिर्फ पापों की गटसरी है मेरे ऊपर मेरा तो एक ही भरोसा है कि तुम करुणा हो और कोई भरोसा नहीं मुझ में भरोसा नहीं है भीतर तुम में भरोसा है तुम्हारी करुणा अपार है तुम चाहोगे तो मुझ पापी को भी उबार लोगे मगर तुम चाहोगे तो ही उबार सकोगे अपने से तुम्हें तो डूबने ही वाला हूं अपने से तुम्हें तो डूब ही गया हूं मेरे किए कुछ होने वाला नहीं और इसी में उबरना है यही विनम्रता परमात्मा से जोड़ देती है पुण्यात्मा सोचता है मेरा अपना किया हुआ है अपनी बनाई सीढ़ियां इन्हीं से चढ़ चढ़ के पहुंच जाऊंगा मोक्ष तक यही अहंकार उसे नरक ले जाता है इसलिए सांडिल्य कहते हैं कि ये भजन कीर्तन नर्तन सत्संग सभी पुण्यों से श्रेष्ठ हैं क्यों क्योंकि भजन की मौलिक शर्त यही है कि तुम करने वाले नहीं होने चाहिए भजन हो किया ना जाए ये उसकी मौलिक शर्त है तुम डोलो मगर अपने को डुलाना मत डुलाया कि चूक गए डुलाया कि तुमने कृतिम कर लिया अभिनय कर लिया फिर तुम अभिनेता हो तुम अच्छी तरह से डोल सकते हो अच्छी तरह से आंसू भी बहा सकते हो मगर वो सब अभिनय भजन की मौलिक शर्त है होने देना भाव से उमंगने देना तुम्हारे भीतर से बहने देना कर्ता मत बनना उसके सहज हो स्वाभाविक हो स्वस्फूर्त हो तो भजन पूर्ण करना पड़ता है अगर भजन भी करना पड़े और ऐसा हो जाता है तो फिर चूक हो गई वो भजन ही नहीं तुमने देखा कभी तुम मंदिर गए अगर कोई देखने वाला नहीं तो तुम पूजा पत्र जल्दी से कर लेते कोई देखने वाले नहीं तो सार भी क्या दो दो सीढ़ियां एक साथ चढ़ जाते हूँ कुछ लकीर यहां वहां छोड़ के जल्दी आगा पीछा किया देख रहे हो कोई देखने वाले नहीं तो फायदा भी क्या है लेकिन अगर सारा गांव इकट्ठा हो मैं छोटा था तो अपने गांव के मंदिर जाता था वहां मैं यही देखने जाता था कि वहां किस किस ढंग की प्रार्थना होती जब कभी मंदिर में कोई उत्साह होता भीड़ होती तो मैं उन्ही लोगों को प्रार्थना करते देखता जिनको मैंने अकेले में प्रार्थना करते देखा लेकिन वो देखते कि एक छोकरा बैठा है इससे क्या लेना देना मैं बैठा रहता और वो देखते कि ये तो अक्सर बैठा रहता आके इसका क्या लेना देना लेकिन जब भीड़ होती उत्सव होता गांव में मंदिर में सारे लोग इकट्ठे होते तब उनका भाव देखते बनता था तब मैं सोचता कि बात क्या है उत्सव के दिन भगवान होता है जब वो सौ होता गांव के लोग इकट्ठे नहीं होते तब भगवान नहीं होता तब वो उनकी आंखों से आंसू गिरते वो हाथ में थालियां लेके पूजा की और नाचते और ऐसे मस्त हो जाते जैसे सब भूल गए संसार और इनको ही मैंने उस समय भी प्रार्थना करते देखा जब कोई नहीं होता मैं अकेला वहां बैठा होता तो ये जल्दी से देर लगती इनको जल्दी से निपटा के वो गए और जब भीड़ होती तो घंटों लग जाते गिर गिर पड़ते समाधि अवस्था लग जाती मुझे छोटे से ही जिज्ञासा रही तो जब भी किसी की समाधि लगती थी तो मैं सुई इत्यादि लेकर वहां पहुंच जांच के लिए एक सज्जन को मेरे गांव में अक्सर समाधि लग जाती थी वो मुझे देखते ही सर डरते थे वो कहते तु, कुछ। तुम सुई वगैरह मत लाना क्योंकि जब मैं समाधि में होता हूं तुम सुई चुभाते और भीड़ में कौन देखता भीड़ लगी रहती मैं उनको सुई चुभाता मैं देखता कि अब ये वो हिलने डुलने लगते सुई से परेशान होने लगते वो समाधि वगैरह सब दिखावा था मुसलमानों के वली उठते मैं उनके पीछे सुई लेकर चला जाता मुझसे गांव में लोग डरने लगे वली समाधि इत्यादि करने वाले लोग तुम चकित हो मुझे एक वली मिठाई देते थे जब उनका वली उठता था उसके एक दिन पहले वो मुझे मिठाई दे जाते कि भैया तू सुई मत चुभान क्योंकि बड़ा दर्द होता है लोग देखते हैं देखने वाले आए हैं या नहीं ये सब अभिनय है ये ना तो भजन है न ये कीर्तन है न ये समाधि है इस सब उपद्रव में मत पड़ना यहां कर्ता आ गया, यहां अहंकार प्रविष्ट हो गए और जहां अहंकार है वहां परमात्मा नहीं सहज भाव से होने देना सरलता से होने देना इसमें कोई प्रयोजन ना हो यह तुम्हारा सहज आनंद हो फिर अकेले में भी हो कि भीड़ में हो कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए कोई देखने वाला हो कि कोई देखने वाला ना हो कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए देखने वाले के लिए थोड़ी तुम प्रार्थना कर रहे हो वो जो सदा देख रहा है उसके लिए प्रार्थना कर रहे हो उस पर ही नजर रखो और किसी पर नजर नहीं होनी चाहिए मैंने सुना है इंग्लैंड की महारानी एक बार लंदन के एक बड़े चर्च में गई बड़ी भीड़ थी रानी बहुत चकित हुई उसने पादरी को पूछा कि मैं तो सोचती थी लोगों का धर्म में विश्वास उठा जा रहा है यहां इतनी भीड़ देख के मुझे संदेह होती उस बात में इतने लोग इतने भाव से चर्च में आए हुए उस पादरी ने कहा आप कभी बिना खबर किए आए यहां कोई नहीं आता यह सब आपके लिए आए ये परमात्मा के लिए नहीं आए आपके आने के पहले हम परेशान हो गए हैं दो दिन से फोन ही फोन आ रहे हैं कि रानी निश्चित आ रही और मैं फोन पर लोगों को समझा रहा हूं कि रानी का तो पक्का नहीं क्योंकि परमात्मा निश्चित रहेंगे मगर परमात्मा में किसी की उत्सुकता नहीं वो कहते हैं परमात्मा ठीक हम पूछते रानी आ रही कि नहीं परमात्मा से किसको लेना देना है? लेकिन रानी अगर आ रही हो तो लोग वहां मौजूद होना चाहते पहली पंक्ति में होना चाहते और रानी को देख के एकदम समाधि लगने लगीगी उन्हें और तुम समझोगे कि भगवान के लिए बड़ा भाव पैदा हो रहा है सावधान रहना दूसरों से ही नहीं अपने से भी सावधान रहना अपने भीतर परख करते रहना सबसे श्रेष्ठ बात तो वही है सबसे बड़ा पुण्य तो वही है जब तुम्हारा अहंकार गलता है और उस गलत अहंकार में से असहाय अवस्था की आह उठनी शुरू होती वही आह भजन आंसू टपकने शुरू होते नहीं कि तुम उन्हें गिराते हो तुम संभालना भी चाहो तो नहीं संभाल पाते हो हम क्या करें न तेरी अगर आरजू करें दुनिया में और कोई भी तेरे सेवा है क्या वक्त करें क्या भजन करना नहीं होता भजन होता है हम क्या करें न तेरी अगर आरजू करें दुनिया में और कोई भी तेरे सिवा है क्या भक्त असहाय होता है कृत्य की तरह प्रार्थना नहीं निकलती उसकी असहाय अवस्था की आ है। भक्त भगवान से बातें करता है वही भजन भक्त बिल्कुल पागल है वही पागलपन भजन है आप ही कहिए कि फिर आप पे क्या गुजरेगी जुल्म ऐसा ही अगर आप पे ढाया जाए भगवान भक्त से बातें करता है आप ही कहिए कि फिर आप पे क्या गुजरेगी जुल्म ऐसा ही अगर आप पे ढाया जाए जैसा तुम मुझे छोड़ दिए हो अंधेरे में जैसा तुम मुझे छोड़ दिए हो इस अंधेरी गर्त में ऐसा ही तुम्हारे साथ किया जाए तो आप पे क्या गुजरेगी ये बातें ये गुफ्तु ये वार्तालाप पागल ही कर सकता है होश वाला आदमी तो कहेगा किससे मैं बातें कर रहा हूं कोई दिखाई तो पड़ता नहीं इससे तो जाके अपना दुकान ही चलाओ उसमें कुछ लाभ है यहां बैठा किसके लिए रो रहा हूं ये मैं जो पुकारता हूं यह सब सुने आकाश में खो जाएगा भक्त के लिए अस्तित्व सुना नहीं है यहां सब तरफ जीवंत कुछ छिपा है जो शायद चमड़े की आंखों से दिखाई ना भी पड़े शायद बाहर के हाथों से स्पर्श जिसका हो भी ना सके लेकिन जब भाव खुलता है तो तत्ण संबंध जुड़ जाता है मालूम थी मुझे तेरी मजबूरियां मगर तेरे बगैर नींद ना आई तमाम रात उम्मीद तो बंध जाती तस्कीन तो हो जाती वादा ना बफा करते वादा तो किया होता ऐसी बातें करता बाहर से कोई देखेगा भक्त को तो निश्चित समझेगा कि विक्षिप्त हो गया है बाहर से देखने का कोई उपाय ही नहीं भक्त को तो भीतर से ही जाना जा सकता है कुछ बातें हैं जो भीतर से ही जानी जा सकती हैं। बाहर से जानी कि गलत ही जानोगे प्रेमी भी इसलिए पागल मालूम पड़ता है अब तुम तो अगर मजनू को देखोगे लला से बातें करते तो पागल ही समझोगे तुमने भी कभी किसी से प्रेम किया है याद भी करोगे लौट के अब तो तुम खुद अपने को पागल समझोगे तुम कहोगे वो जवानी थी वो पागलपन के दिन थे बूढ़े के सभी लोग होशियार हो जाते बूढ़े के सोचने लगते हैं वो जवानी थी वो पागलपन था वो ना तो पागलपन था ना जवानी थी वो तुम्हारे भाव में अभी जीवंतता थी उसका परिणाम था रामानुज के पास एक आदमी आया और उसने कहा कि मुझे परमात्मा से मिला दे रामानुज ने कहा परमात्मा की बात पीछे करेंगे मैं तो यह पूछता हूं तूने कभी किसी से मोहब्बत की कभी किसी से प्रेम किया उस आदमी ने कहा मैं झंझट में कभी पड़े ही नहीं मुझे तो परमात्मा से मिलना है रामानुज ने कहा फिर फिर कहा कि तू मुझे बता सोच के बता किसी से कभी मित्र से मां से भाई से पिता से पत्नी से किसी स्त्री से किसी से तो प्रेम किया होगा उस आदमी ने कहा कि नहीं मैं संसारिक झंझट में पड़े ही नहीं तो रामानुज ने कहा कि मैं असहाय हूं क्योंकि अगर तूने प्रेम जाना ही नहीं तो भक्ति तू कैसे जानेगा क्योंकि भक्ति तो प्रेम का ही विस्तार है वो उसकी पराकाष्ठा है प्रेमी तो छोटा मोटा पागल है कम से कम जिससे वो बातें कर रहा है वह मौजूद तो है भक्त बिल्कुल पागल है इसलिए केवल जो पागल होने का साहस रखते हैं वे ही केवल भक्ति में प्रवेश कर सकते हैं दीवानों का काम है मस्तों का काम है समझदारी से दुनिया मिलती समझदारी से परमात्मा नहीं मिलता मैं तुम्हें याद रखने को कहना चाहता हूं समझदारी से दुनिया मिलती ना समझी से परमात्मा मिलता है जितने दाना हो जाओगे उतनी दुनिया पालोगे लेकिन जितने ना हो जाओगे उतने परमात्मा को पालोगे जितने निर्दोष हो जाओगे जितने सरल चित छोटे बच्चे की भांति हो जाओगे सबसे बड़ा पुण्य कहा सांडिल्य है भजन कीर्तन नर्तन लेकिन ध्यान रखना ये सब गौण है ये सब यात्रा के उपाय हैं। मंजिल पे पहुंच के ये सब चले जाने चाहिए इनको पकड़ मत लेना इनका अभ्यास मत कर लेना से गुजर जाना इनसे अटक मत जाना गौणम त्रैविध्यम इतरेण अर्थत्वात अर्थत्वात्हचर्यम गौणी भक्ति तीन प्रकार की होती अर्थ, जिज्ञासु और अर्थार्थी उनके साथ ज्ञानी भक्ति का नाम मर्यादा बढ़ाने के अर्थ में ही आया है इस सूत्र में कृष्ण के वक्तव्य का उल्लेख है कृष्ण ने भगवत् गीता में कहा है भक्ति चार प्रकार की होती सांडिल अपना भेद जाहिर करते और भेद मूल्यवान है कृष्ण ने कहा भक्ति चार प्रकार की होती आर्थ जिज्ञासु अर्थार्थी और ज्ञानी सांडिल कहते हैं तीन तो गौण हैं तीन तो साधन रूप हैं चौथी साध्य इन को साथ नहीं गिनाना चाहिए भक्ति तो गौण तीन ही हैं आर्थ जिज्ञासु अर्थार्थी और जो ज्ञानी भक्ति है वह तो उपलब्धि तो है वह तो सार तत्व है वह तो साध्य है फिर कृष्ण ने इनकी गणना इस तरह क्यों की होगी तो सांडिल कहते हैं गौणी भक्ति तीन ही प्रकार की होती आर्थ जिज्ञासु अर्थार्थी लेकिन उनके साथ ज्ञानी भक्ति का नाम सिर्फ मर्यादा बढ़ाने के अर्थ में कृष्ण ने उपयोग किया है ताकि उनको मर्यादा मिले साथ जोड़ दिया है अंत में ताकि ख्याल रहे इन तीन से जाना है चौथे पर पहुंचना है लेकिन चौथी बात ही अलग है जहां तीन का अंत हो जाता है वहां चौथी का प्रारंभ है अब ये बड़े मजे की बात है इसे समझना है। हमारे पास एक शब्द वेदांत वेदांत बड़ा अनूठा शब्द है इसके दो अर्थ होते हैं एक अर्थ होता है वेद का अंतिम शिखर वेद की अंतिम मंजिल जहां वेद अपनी पूर्णता को पाते वेदांत और एक अर्थ होता है जहां वेद समाप्त हो गए जहां वेद का अंत हो गया जहां वेद अव्यर्थ हो गए वेदांत के दो अर्थ हुए एक जहां वेद पूर्ण हो गए और एक जहां वेद व्यर्थ हो गए और दोनों ही अर्थ एक ही सिक्के के दो पहलू हैं जहां वेद व्यर्थ हो जाते हैं वहीं वेद पूर्ण होते हैं पूर्णता और व्यर्थता एक ही साथ घटती ये जो तीन साधन हैं, ये जब पूर्ण हो जाएंगे तो वो वही घड़ी होगी जहां ये व्यर्थ हो जाएंगे इनका आप कोई उपयोग ना रहा इनका काम पूरा हो गया ये जो चाहते थे वो घटना घट गट गई अब इनको विदा हो जाना है इन तीनों भक्तियों का अर्थ तुम ठीक से ख्याल में ले लेना अर्थ का अर्थ होता है आंसुओं से भरी भक्ति रुदन करती हुई भक्ति जीवन के दुख से अर्थ भक्ति का जन्म होता है जीवन दुख से भरा है दुखी दुख है यहां बुद्ध ने कहा जन्म दुख है जवानी दुख है बुढ़ापा दुख है मृत्यु दुख है सब दुख ही दुख है यहां अगर कोई गौर से देखेगा तो सुख तो सिर्फ आशा है मिलता कभी नहीं जो मिलता है वह दुख है जो मिलने की आकांक्षा रहती वह सुख है मगर आकांक्षा कभी पूरी नहीं होती तुमने ख्याल किया जरा पीछे लौट कर देखो तुम्हें कभी सुख मिला और ईमानदारी से देखना किसी को धोखा देने का उपाय नहीं है किसको धोखा देना कभी अपने पीछे लौट के बैठ के देखना कि 40 साल जी लिए कि 50 साल जी लिए सुख मिला मन तत्क्षण कहेगा अभी तो नहीं मिला लेकिन आगे मिलेगा चले चलो जूझे रहो बनटा को एक मित्र ने अपना एक नाटक दिखाने के लिए निमंत्रित किया नाटक दो ही दृश्य हुए थे और बनट साह उठ के खड़ा हो गए उसने कहा मैं चला भाई नमस्कार उस मित्र ने कहा अभी चले अभी नाटक पूरा नहीं हुआ बनट साह ने कहा कि दो दृश्य देख के समझ गया जिसने दो लिखे उसी ने तो आगे के भी लिखे होंगे ना बात खत्म हो गई इन दो से काफी स्वाद आ गया इस बात का नाम ही मेधा है पचास साल हो गए सुख नहीं मिला लेकिन जिसने पचास साल जिया है वही तो आगे भी जिएगा ना और जिस ढंग से पचास साल जिए उसी ढंग से तुम आगे जियोगे वही जो तुमने पचास साल में किया आगे भी दोहराओगे करोगे क्या और वही क्रोध वही प्रेम वही लोभ वही मोह वही घर वही दुकान वही हार वही जीत वही सफलता असफलता यश अप वही तो करोगे ना कोल्हू के बैल की चल, तरह वही तो चलोगे वही वर्तुल में घूमते रहोगे पचास साल घूम के तुम्हें यह ख्याल नहीं आया कि सुख केवल एक भ्रांति है मिलता कभी नहीं बस मिलने का आश्वासन रहता है जैसे छितिज है दूर आकाश जमीन को छूता हुआ मालूम पड़ता छूता कहीं नहीं लगता है कि अगर दौड़ूं तो घंटे दो घंटे में पहुंच जाऊंगा जहां छू रहा है आकाश पृथ्वी को लेकिन तुम कभी पहुंचोगे नहीं जितना तुम क्षितिज के करीब पहुंचोगे छितिज पीछे हटता जाएगा तुम्हारे और छितिज के बीच दूरी सदा उतनी ही रहेगी उसमें कभी कमी नहीं होती इंच भर कमी नहीं होती मनुष्य और सुख के बीच दूरी सदा उतनी ही रहती जन्म के वक्त जितनी थी मृत्यु के वक्त भी उतनी ही रहती सुख कभी मिलता नहीं जिसे जीवन का यह दुख दिखाई पड़ जाता है वो क्या करे अब रोए ना तो और क्या करे उसके भीतर आर्त भक्ति पैदा होती जीवन के दुख अनुभव से आंसुओं का जन्म होता अरुदन पैदा होता असहाय अवस्था मुखर होती तो भक्ति का एक रूप है आर्थ कुछ लोग इस तरह से जाएंगे बाहर बन के तू आजा कि जा चुकी है बाहर गुलों को ओस से नहला के जा चुकी है बाहर मुझे तो खून के आंसू रुला चुकी है बाहर मेरी तो दुनिया मिटाकर ही जा चुकी है बाहर फकत मुझे यही नगमा लिखा चुकी है बाहर बाहर बन के तू आ जा, की जा चुकी है बाहर इन अंध लीबों के नगमों की लोरियों की कसम नसीमें सुबह की उन मीठी तपकियों की कसम वो तेरी याद की दिलजोश हिचकियों की कसम तुझे गुलिस्ता की रंगीन तितलियों की कसम बाहर बन के तू आ जा, जा चुकी है बाहर इन पंक्तियों को लिखा तो है किसी ने सांसारिक प्रेम के लिए लेकिन भक्त की भी यही प्रार्थना है कि मैंने देख ली ये बहार ये बहार सिर्फ बाहर का धोखा है मैंने देख लिया ये सब दूर से लुभावना है दूर के ढोल सुहावने मैंने देख लिया सब रंधन मृग मरीच का है इंद्रधनुष कैसा प्यारा लगता आकाश में खिंचा हुआ वहां है कुछ भी नहीं हवा में लटके हुए जल कणों पर सूरज की किरणों की की माया का जादू और कुछ भी नहीं है वहां तुम पकड़ने जाओगे तो हाथ में कुछ भी ना आएगा लगता बहुत प्यारा है सतरंगा है अद्भुत है सारे फूलों के रंग लेकिन हाथ में तो कुछ भी ना आएगा मुट्ठी खाली रह जाएगी ऐसा है जगत इंद्रधनुष जैसा पानी केरा बुधबुदा और कब टूट जाएगा बुधबुदा कुछ पता नहीं अभी है अभी मिर्चा है कोई भरोसा भी नहीं बाहर बन के तू आ जा, जा चुकी है बाहर इस जगत की बाहर तो जा चुकी देख लिया अब तू आ जाए तो ही बाहर आए गुलों को ओस से नहला के जा चुकी है बाहर मुझे तो खून के आंसू रुला चुकी है बाहर जरा गौर से देखना सबकी आंखें खून के आंसुओं से भरी शायद इसीलिए हम कभी शांत बैठ के अपने जीवन पर विचार भी नहीं करते विचार से घबराहट लगती छाती धड़कने लगती क्योंकि लगता है सब असहार पैर के नीचे जमीन ही नहीं है जिए चले जा रहे जीने का कोई सहारा नहीं कोई कारण नहीं मेरी तो दुनिया मिटाकर ही जा चुकी है बाहर फकत मुझे यही नगमा लिखा चुकी है बाहर तुम्हारी जिंदगी का सारा सार निचोड़ इतना फकत मुझे यही नगमा लिखा चुकी है बाहर बाहर बन के तू आ जा, जा चुकी है बाहर आर्थ भक्ति पैदा होती के परमात्मा तू आए तो ही कुछ हो जिंदगी तेरे बिना सिवाय दुख के और कुछ भी नहीं सुख होगा तो तुझ में तेरे बिना दुख है तेरी मौजूदगी सुख होगी तेरी गैर मौजूदगी दुख मैं अपने से जी के देख लिया अकेले अकेले जी के देख लिया अब तू मेरे भीतर आ जा तो ये तो आर्त भक्ति का पहला रूप है बीन आ छेड़ू तुझे मन में उदासी छा रही लग रहा है जैसे कि मुझसे आज सब संसार रूठा लग रहा है जैसे कि सबकी प्रीत झूठी प्यार झूठा और मुझसा दीन मुझसा दीन मुझसाहीन कोई भी नहीं बीन छेडूं तुझे मन में उदासी छा रही है आर्थ भक्ति जीवन की सारी उदासी का अनुभव है निचोड़ है इसलिए आंसू इसलिए रुदन आर्थ भक्त अपने भजन में रोता है और जल्दी ही रोने में रूपांतरण हो जाता है अगर कोई हृदयपूर्वक रोएगा आंसू आंखों को शुद्ध कर जाते और आंखों में एक नई चमक आ जाती और ठीक से अगर कोई रो लिया है जीवन के दुख को देखकर तो सुख की पहली खबर पहली किरण उतरने लगती था तुझे छूना कि तूने भर दिया झंकार से घर और तेरी सांस को भी सात स्वर के लग चले पर आ अवनी छूलू गगन छूलू कि सातों स्वर्ग छूलू सब मुझे आसान मेरे साथ तू जो गा रही है बीन आज छेड़ू तुझे मन में उदासी छा रही तुम्हें भक्तों के हाथ में जो एक तारा दिखाई पड़ा है अकार नहीं एक तारा बड़ा उदास स्वर पैदा करता है एक ही तार है उसमें उसका स्वर उदासी का स्वर है और एक तारा मनुष्य के एकाकी होने का सबूत है कि हम अकेले कि उसके बिना हमारा कोई संगी साथी नहीं यह अनुभव जितना प्रगाढ़ तुम्हारे भीतर हो उतनी गौणी भक्ति का पहला रूप जन्म सकता है आर्त भक्ति ख्याल रखना सभी के लिए जरूरी नहीं कि वे आर्त भक्त हो दुनिया में तीन तरह के लोग हैं इसलिए सांडिल ने तीन तरह की भक्ति कही दुनिया के लोगों को अनेक अनेक ढंगों से बांटा जा सकता है पांच कोटियों में बांटा जा सकता है सात कोटियों में बांटा जा सकता और अनेक ढंगों से बांटा जा सकता ख्याल रखना इससे तुम दुविधा में मत पड़ना कल ही मैंने तुमसे कहा था कि दुनिया में पांच तरह के लोग हैं इसलिए पांच तरह के ध्यान हमने यहां व्यवस्थित किए अब तुम सोचोगे कि आज मैं कहता हूं सांडिल कहते हैं दुनिया में तीन तरह के लोग ये विभाजन बहुत तरह से हो सकता है ऐसा ही समझो कोई आदमी यहां आए और खड़े होकर तुमको देखे वो कह सकता है यहां दो तरह के लोग हैं कुछ स्त्रियां हैं कुछ पुरुष वो ये भी कह सकता है कि यहां दो तरह के लोग हैं कुछ गैरिक वस्त्रों में है कुछ गैरिक वस्त्रों में नहीं वो और तरह के विभाजन भी कर सकता है वो कह सकता है यहां तीन तरह के लोग हैं कुछ बूढ़े कुछ जवान हैं कुछ बच्चे ये विभाजन बहुत तरह से हो सकता है वो कह सकता है यहां कुछ जर्मन हैं कुछ जापानी हैं कुछ हिंदुस्तानी कुछ चीनी ये विभाजन बहुत तरह से हो सकता है इसलिए दुनिया में बहुत तरह के विभाजन किए गए सब उपयोगी है और उनमें कोई विवाद नहीं हम बहुत तरह से बांट सकते सांडिल ने तीन तरह से बांटा एक जिनके जीवन में दुख का अनुभव बहुत प्रगाढ़ हो सकता है जिनको दुख का साक्षात्कार हो सकता है दूसरा सांडिल कहते हैं जिज्ञासु भक्ति सत्य की जिज्ञासा से पहला व्यक्ति दुख की जिज्ञासा से चलता है दूसरे तरह का व्यक्ति जीवन में उसे सत्य क्या है यह दिखाई नहीं पड़ता जीवन में सब असत्य दिखाई पड़ता है भ्रम दिखाई पड़ता है माया दिखाई पड़ती ऊपर ऊपर से कुछ भीतर भीतर कुछ और है ऐसा उसे मालूम होता है भीतर क्या है सच्चाई क्या है असलियत क्या है हकीकत क्या है यथार्थ क्या है यह उसकी जिज्ञासा है उसे दुख उतना नहीं परेशान कर रहा है उसकी परेशानी यह है कि जीवन का सत्य क्या है मैं जीवन के सत्य को कैसे पालू क्योंकि सत्य को पालू तो शाश्वत को पालू सत्य मिल जाए तो सनातन मिल जाए वो कहता है दुख भी अगर हो रहा है तो इसलिए हो रहा है कि हमने क्षण को पकड़ा है अगर शाश्वत मिल जाए तो दुख अपने आप खो जाएगा ये एक दूसरे तरह की जिज्ञासा है ये एक दूसरे तरह की यात्रा है जिसके जीवन में ऐसा प्रश्न प्रगाड़ होकर उठता हो मेरे पास लोग आते कोई पूछता है कि मैं कौन हूं यह जानना चाहता हूं बहुत लोग हैं जो ये नहीं पूछते कि मैं कौन हूं यह जानना चाहता हूं बहुत लोग पूछते हैं कि बड़ा दुख है क्रोध है उदासी इससे कैसे छुटकारा हो चिंता है बेचैनी है परेशानी है संताप है इससे कैसे मुक्ति हो उन्हें कोई सवाल नहीं है कि मैं कौन हूं अगर उनसे कहो कि पहले ये सोचो कि मैं कौन हूं तो वह कहते इससे क्या होगा इससे सार क्या है और ध्यान रखना जो आदमी पूछ रहा है कि चिंता है बेचैनी है परेशानी है अगर उसकी सारी चिंता बेचैनी परेशानी छूट जाए तो वो जान लेगा कि वो कौन है और जो आदमी कह रहा है मैं कौन हूं अगर वो ये जान ले तो उसकी सारी चिंता परेशानी मिट जाएगी अंतिम परिणाम एक है लेकिन यात्रा पथ अलग अलग है मैं कहां जाऊं यह आवाज किधर से आई जैसे सागर कोई खुनके कोई शीशा टूटे जैसे शर्मीले मुगनी का इरादा टूटे जैसे सहराओं की तहनाई में नैकी आवाज जैसे लहरों पर हवाओं की थिरकता हुआ साज मैं कहां जाऊं यह आवाज किधर से आई मैं हूं मगमूम कि यह साज भी मगमूम से है यह मेरे अस्क हकीकत हैं कि मोहम से हैं जैसे तनाई में एक साज बजाता हो कोई जैसे खामोश सितारों को रोलाता हो कोई मैं कहा जाऊं यह आवाज कहां से आई कौन गुमनाम खलाओं में बुलाता है मुझे कौन मानुष सा एक राग सुनाता है मुझे जैसे गुजरे हुए लम्हों को पुकारे कोई जैसे डूबी हुई किश्ती को उभारे कोई और यह आवाज यह आवाज किधर से आई एक जिज्ञासा मैं कौन हूं यह जगत क्या है इस जगत को बनाने वाला कौन है हम कहां से आते हम क्यों आते हम क्यों हैं हम कहां जाते ऐसी जिज्ञासा जिसके मन में हो उसके लिए जिज्ञासु भक्ति जिज्ञासु भक्ति में क्या करना होगा आर्त तो रोएगा चीखेगा पुकारेगा उसकी भक्ति आह से भरी होगी जिज्ञासु सत्संग करेगा श्रद्धा करेगा ध्यान करेगा गुरु के पास बैठेगा जिसको मिल गया होगा उसकी तलाश करेगा आर्थ बिना गुरु के भी चल सकता है लेकिन जिज्ञासु बिना गुरु के नहीं चल सकता किससे पूछे जिसको जाना जो गया हो जिसने जाना हो उससे ही पूछा जा सकता है जिसने अनुभव किया हो उसी से पूछा जा सकता है आर्त बिना गुरु के भी चल सकता है उसको अगर गुरु की जरूरत भी पड़ेगी तो अंत में पड़ेगी जब भजन छोड़ाने का सवाल आएगा लेकिन जिज्ञासु को जरूरत शुरू में ही पड़ जाती उसके लिए सत्संग के बिना कोई सहारा नहीं जिज्ञासु सदगुरु को खोजता है फिर बैठता उसकी छाया में सुनता उसे गुनता उसे उसके साथ धीरे धीरे अपनी तरंगों को एक करता है, उसके साथ लवलीन होता और धीरे धीरे उसकी चेतना के साथ उसके संबंध जुड़ने शुरू होते शायद आंसू उसे कभी ना आए इससे कोई चिंता मत लेना अक्सर ऐसा हो जाता है कि लोग एक दूसरे की नकल में पड़ जाते तुम्हारे पड़ोस में बैठा कोई रो रहा है तुम सोचते हो कि मैं क्या पत्थर हूं या तो यह उपाय है कि तुम सोचो क्या मैं पत्थर हूं क्या मेरा हृदय पाषाण मेरे पास प्रश्न आते बहुत से कि हमें क्यों नहीं हो रहे हैं इस तरह के भावों के आविर्भाव हमारे भीतर आंसू क्यों नहीं फूटते हम रोते क्यों नहीं लोग तो रो रहे हैं और हम बैठे हमारी क्या कठिनाई है या तो यह भाव और या फिर वो सोचता है कि आदमी जो रो रहा है पागल है मैं ठीक हूं ये पागल है ये रोना भी कोई बात है यह आदमी कमजोर होगा यह आदमी स्त्रेण स्त्रियां रो रही हो तो तुम माफ भी कर देते दे। हो चलो ठीक हो स्त्रियां रोने दो मगर कोई पुरुष रोता तो तुम्हें बड़ी बेचैनी होती तुम सोचते मामला क्या है आदमी प्रौण नहीं हो पाया बचकाना रह गया नहीं दोनों तरह की बातें मत सोचना ना तो सोचना कि तुम पत्थर हृदय हो और न सोचना कि दूसरा पागल है या स्त्रण ध्यान रखना ना तो दूसरे से नकल करना है और न अपने को दूसरे पर आरोपित करना हम यही करते रहते दो ही तरह के उपाय हम करते रहते या तो दूसरे पर हम अपने को आरोपित करते हैं कि मैं रोता हूं तो तुम भी रो नहीं तो तुम पाषाण हृदय हो और या देखो मैं नहीं रो रहा हूं तुम मत रो नहीं तो इसका मतलब सिर्फ इतना ही तुम कमजोर हृदय हो तुम मजबूत नहीं हो तुम में बल नहीं तुम निर्बल हो ऐसी कहीं जिंदगी चलेगी या तो ये और या फिर यह होता है कि दूसरा रो रहा है तो मैं भी रोऊ असली आंसू नहीं आ रहे तो चलो नकली आंस बहाऊं लेकिन ऐसा तो न अपनी भद्द तो न करवाऊ लोग क्या कहेंगे दूसरे लोग शांत बैठे मूर्ति की तरह तुम भी बैठ जाते हो मूर्ति की तरह शांत होकर आदमी एक दूसरे की नकल करता है इससे मैं डारविन से सहमत होता हूं कि वो जरूर बंदर से आता होगा और मुझे कोई कारण नहीं दिखाई पड़ता आदमी के बंदर से पैदा होने का लेकिन एक बात जरूर दिखाई पड़ती कि आदमी नकल एक सौदागर टोपियां बेचने एक मेले में गया जब वो लौटता था मेले से टोपियां बेच के कुछ बच गई थी टोपियां एक वृक्ष के बरगद के नीचे उसने विश्राम किया दोपहर थी घनी विश्राम करने लेट गया जब आंख खुली दो घंटे बाद तो टोकरी खाली पड़ी थी सारी टोपियां नदारत उसने देखा कहीं कहां गई टोपियां ऊपर नजर की तो बंदर बैठे थे सब टोपियां लगाए बैठे थे सब बिल्कुल नेताजी बने बैठे थे गांधीवादी टोपी गांधी टोपी और बड़ा मजा ले रहे थे सारी दिल्ली वहां मौजूद थी वहां आदमी बड़ा मुश्किल में पड़ा आप करना क्या है और बंदरुस्त बड़े जच रहे थे उसे एक ही ख्याल आया कि बंदर नकलची होते हैं सिर्फ एक टोपी उसके अपने सिर पर रह गई थी उसने वो टोपी फेंक दी निकाल के उसका फेंकना था कि सब बंदरों ने टोपी फेंक दी निकाल के उसने सब टोपियां इकट्ठी की अपनी टोकरी भरी और घर आ गए कई सालों बाद फिर ये घटना घटी उसका बेटा मेला गया अब बाप बूढ़ा हो गया था और बेटे को जाना पड़ा बाप ने कहा कि सुन एक बात ख्याल रखना एक तो उस बरगद के नीचे विश्राम मत करना उस बरगद पे बंदर रहते हैं, और अगर कहीं भी विश्राम करना ही पड़े तुझे, थक जाए और रुकना पड़े और विश्राम करना पड़े क्योंकि रास्ते पर वही छाया वाला वृक्ष तो एक बात ख्याल रखना अगर बंदर तेरी टोपी चुरा ले तो ऐसा मेरे अनुभव से हुआ था अपनी टोपी फेंक देना वो सब फेंक देंगे बंदर नकलची होते बेटा गया उसने कहा कि जब अपने पास सुथरे तो डरना क्या लौटा बाजार से बरगद का झाड़ देख के उसका दिल भी छोड़ने को ना बड़ी छाया थी बड़ी दोपहरी और थका और उसने कहा सूत्र अपने पास है डरना क्या लेट गया सो गया और जो होना था वही हुआ जब आंख खुली टोकरी खाली पड़ी थी लेकिन बेटा घबराया नहीं उसने कहा अपने पास सूत्र है सब बंदर बैठे थे टोपी लगा के उसने अपनी टोपी निकाल के फेंक दी एक बंदर नीचे उतरा वो टोपी भी लेके चला गया तब तक बंदर भी सीख चुके थे शायद ये बंदर भी वो ना होंगे उनके बेटे होंगे बंदर मरते वक्त क्या कहेंगे बेटे ख्याल रखना कभी कोई सौदागर यहां ठहरे और टोपी फेंके तो भूल के टोपी मत फेंकना वो भी उठा लाना बंदर ही नकलची होते तो ठीक था आदमी बड़ा नकलची ची नकल से सावधान कभी भूल के किसी दूसरे के आचरण को अपना आचरण मत बनाना अन्यथा तुम नकली हो जाओ और यही हुआ है लोग जो कर रहे हैं वही तुम करने लगते हो भीड़ के साथ चलने लगते हो अपने जीवन को अपनी समस्या से जियो अपने जीवन को अपने स्वभाव से जियो तो जो जिज्ञासु है उसकी आंख में आंसू नहीं आएंगे और जो आर्थ है उसकी आंखों में आंसू आएंगे तीसरा रूप है अर्थार्थी शास्त्रों में तो अर्थार्थी का अर्थ किया गया है जो कुछ मांगे जिसकी कोई वासना हो कामना हो कि बेटा मिल जाए कि बेटी मिल जाए कि धन मिल जाए कि नौकरी लग जाए कि बीमार पत्नी ठीक हो जाए मैं वैसा अर्थ नहीं करता हूं वह अर्थ ओछा है उससे कहीं भक्ति होती वो तो भक्ति गौण भी नहीं है वो तो भक्ति का धोखा है जहां मांग है वहां भक्ति कैसी इसलिए मैं वैसा अर्थ नहीं कर सकता हूं अर्थार्थी का मैं अर्थ करता हूं जिससे जीवन में अर्थहीनता मालूम होती व्यर्थता मालूम होती इन भेदों को समझ लेना पहले व्यक्ति को जीवन में दुख मालूम पड़ता है स्पष्ट उसे अनुभव होता है दुख है दूसरे व्यक्ति को सिर्फ प्रश्न उठते हैं विस्मय मालूम होता है आश्चर्य मालूम होता है तीसरे व्यक्ति को जीवन में अर्थहीनता मालूम होती है दुख मालूम नहीं होता और ना प्रश्न उठते हैं विस्मय के सिर्फ इतना मालूम होता है कि यहां कुछ अर्थ नहीं है किए जाओ कुछ सार नहीं है न यहां के दुख में कुछ सार है ना यहां के सुख में कुछ सार है सपने जैसा है रात तुमने सपना देखा सपने में तुम साधु हो गए सुबह उठ के पाया वही के वही या सपना देखा रात तुमने किसी की हत्या कर दी सुबह देखा कि वहीं के वही क्या तुम फर्क करोगे इन दोनों सपनों में हत्या करने वाला सपना और साधु बन जाने वाला सपना क्या एक अच्छा और एक बुरा सपना सपना है दोनों व्यर्थ क्योंकि कुछ घटा नहीं है सिर्फ घटने की भ्रांति हुई यथार्थ वैसा का वैसा है कुछ घटा नहीं जिस व्यक्ति को ऐसा अनुभव होने लगता है कि यहां कुछ घट नहीं रहा है चीजें वैसी की वैसी सिर्फ हम सपने देख रहे हैं कुछ लोग अच्छे सपने देख रहे हैं कुछ लोग बुरे सपने देख रहे हैं कुछ लोग रंगीन सपने देख रहे हैं कुछ लोग गैर रंगीन सपने देख रहे हैं तुम्हें पता है कुछ लोग रंगीन सपने भी देखते थोड़े लोग देखते अधिक लोग तो ब्लैक व्हाइट देखते <laughs> वो पुराने ढंग के लोग हैं पुरानी फिल्में जब रंगीन नहीं होती थी वो अभी भी वही पुराने सपने देखे चले जा रहे हैं कुछ लोग सौ में से कुछ दो तीन प्रतिशत लोग रंगीन सपने देखते हैं ये जो रंगीन सपने देखते हैं ये भीतर ही रंगीन सपने नहीं देखते रात में ये बाहर भी रंगीन सपने देखते हैं इन्हीं में से कभी पैदा होते हैं चित्रकार पैदा होते हैं मूर्तिकार पैदा होते हैं संगीतज्ञ पैदा होते हैं यह सब, सब रंगीन सपने देखने वाले लोग होते हैं। और वो जो ब्लैक व्हाइट देखते हैं वही दुकानदार बन जाते क्लर्क बन गए स्टेशन मास्टर बन गए प्रोफेसर बन गए ब्लैक व्हाइट का मामला उनका या तो ऐसा या वैसा वहां ज्यादा रंग इत्यादि नहीं सीधा साफ गणित ऐसे लोग गणितज्ञ बन जाते ऐसे लोग हिसाब किताब रखने में बड़े कुशल होते वो जो रंगीन सपना देखता उससे हिसाब किताब मत रखवाना वो हिसाब किताब रख ही नहीं सकता उसके रंगीन सपने उसे बहुत आह्लादित कर देते बहुत भर देते और जब सपना रंगीन होता है मधुर होता है तो आदमी भरोसा कर लेना चाहता एक सूफी कहानी तीन फकीर यात्रा को निकले एक गांव में उन्हें सम्राट के महल से अत्यंत सुस्वादु हलवा भेंट में मिल गया मगर वो इतना नहीं था कि तीनों का पेट भर जाए तीनों उस पे कब्जा करना चाहते थे मगर एक का ही पेट भर सकता था उससे इतना ही था और कोई उसे छोड़ना नहीं चाहता था तीनों दावेदार थे तीनों में बड़ा विवाद होने लगा फकीर थे विवादी तो थे ही तर्क तो कर ही सकते थे पहले फकीर ने कहा कि देखो यह हलवा साधारण नहीं हम तीनों में जो सर्वश्रेष्ठ है उसको मिलना चाहिए मुझे पूरी कुरान याद है तुम्हें याद है दूसरे ने कहा कुरान से क्या होगा असली बात चरित्र की तुम्हें चरित्र नाम मात्र को नहीं कुरान तो याद है लेकिन सुबह उस इस स्त्री को देख कर तुम एकदम दीवाने हुए जा रहे थे भूल गए असली निर्णय चरित्र से होता मैं चरित्रवान तीसरे व्यक्ति ने का चरित्र इत्यादि में क्या रखा ये सब संसारिक बात है सब सपना है न ज्ञान से कुछ होता ना चरित्र से असली चीज तो प्रार्थना है तुमने कभी प्रार्थना की तुम चरित्र की अकड़ में पड़े हुए हो अहंकार में पड़े हुए हो कि मैं चरित्रवान हूं पड़े रह जाओगे इसी अकड़ में मुझ को देखो विवाद इतना बढ़ गया रात हो गई विवाद का अंतना हो तो हलुआ खाए कौन आखिर एक ने सुझाया कि ऐसा करो आज हम तीनों सो जाएं, और रात जो सबसे श्रेष्ठ सपना देखे वही सुबह हलुआ खाए उन्होंने चलो ठीक यही ठीक यही ठीक दूसरा खाए से यही बेहतर कि सुबह तक टालो देखेंगे सुबह फिर और फिर रात एक मौका और है सपना देखेंगे श्रेष्ठ सुबह उठे पहले ने अपना सपना सुनाया उसने कहा कि मैं जब सोया तो हजरत मोहम्मद प्रकट हुए और उन्होंने कहा कि तू ही मेरा असली पैगंबर है मेरे बाद तू ही मेरा वंशधर अब इससे और ऊंचा सपना क्या हो सकता है दूसरे ने कहा यह कुछ भी नहीं कि मैं जब सोया तो खुद परमात्मा प्रकट हुआ मोहम्मद से क्या होगा मोहम्मद खुद ही संदेश वाह के खुद परमात्मा प्रकट हुआ और उसने कहा कि मैं तुझे सीधा संदेश दे रहा हूं तू मेरी खबर लोगों तक पहुंचा तीसरे से पूछा तुम्हें क्या हुआ उन्होंने कहा मुझे कुछ पता नहीं का, आवाज भी तरसाई कि पड़ा पड़ा क्या कर रहा है मूरख वोट हलुआ खा सो मैं तो हलुआ खा चुका अब हलुआ बचे ही नहीं किसकी आवाज थी मुझे पता नहीं मगर बड़ी जोरदार आवाज थी सपने हैं उनमें कुछ बड़े जोरदार सपने होते बड़े रंगीन सपने होते और बड़ा प्रभावित कर जाते लेकिन सपने फिर सपने जिस व्यक्ति को यह दिखाई पड़ता है कि हां जगत में सब सपना है अर्थहीनता मालूम होने लगती मीनिंगलेसनेस उसे अनुभव होती ये भिन्न है जिसको दुख अनुभव होता है उससे यह भिन्न दशा है दुख वाले को तो कम से कम दुख अनुभव हो रहा है कुछ तो सार पकड़ में आया है जिसको अर्थहीनता मालूम होती है उससे कुछ भी अनुभव नहीं होता सुख भी अनुभव नहीं होता दुख भी अनुभव नहीं होता उसे अनुभव ही कुछ नहीं होता वो कहता है, सब चीजें पानी पे खींची लकीर की तरह बीती जा रही कुछ बनता नहीं है यह सब मजाक है यह सब किसी परमात्मा का व्यंग है ऐसे व्यक्ति को मैं कहता हूं उसे अर्थार्थी उसे जीवन में अर्थ की तलाश पैदा होती वो रिक्तता से भरा हुआ अर्थहीनता से भरा हुआ अर्थ की खोज में निकलता है वो परमात्मा से कहता है मुझे अर्थ दो जीवन को ऐसा बनाओ कि मुझे लगे कि ये सपना ही नहीं है इसमें कुछ यथार्थ है पानी पे मत खींचो लकीरें पत्थर पे खींचो लकीरें कि टिक सके। कुछ स्थायित्व दो कुछ शाश्वत की प्रतीति दो तुम अपने रंग में रंग लो तो होली है देखी मैंने बहुत दिनों तक दुनिया की रंगीनी किंतु रही कोरी की कोरी मेरी चादर झीनी तन के तार छुए बहुतों ने मन का तार न भीगा तुम अपने रंग में रंगलो तो होली तुम अपने रंग में रंगलो तो मैं बीती बात भुलाऊ प्रेम रूप जीवन यौवन का सबको गीत सुनाऊं अंतर में वह पैट सकेगा जो अंतर से निकला मेरी तो मेरे मानस की बोली है तुम अपने रंग में रंगलो तो होली है अर्थार्थ ही कहता है प्रभु मुझे अपने रंग में रंगलो। मुझे सत्य नहीं चाहिए मुझे आनंद नहीं चाहिए तुम मुझे अपने रंग में रंग लो थोड़ी सी भगवत्ता मुझ में उतार दो मैं तुम्हारे रंग में रंग जाऊं तुम अपने रंग में रंग लो तो होली है देखी मैंने बहुत दिनों तक दुनिया की रंगीनी किंतु रही कोरी की कोरी मेरी चादर जीनी तन के तार छुए बहुतों ने मन का तार न भीगा तुम अपने रंग में रंग लो तो होली ये तीन उपाय हैं गौणी भक्ति के इन तीनों बिंदुओं से चल के जहां आदमी पहुंचता है उसका नाम पराभक्ति उसको कृष्ण ने ज्ञानी भक्ति कहा है बहिर्ंतरस्थम उभयम् अवेष्ठी सर्ववत यज्ञ का अवेष्ठी और सब की भांति भीतर और बाहर दोनों में समझा जाता है सांडिल्य कहते हैं लेकिन कौन अंतरंग है कौन बहिरंग <coughs> यह कहना मुश्किल है यह निर्भर करता है भक्त पर अगर भजन पूरे प्राण से किया गया हो तो अंतरंग हो जाता है और ऐसे ही उपचार से किया गया हो तो बहिरंग रह जाता है इसलिए भजन बहिरंग है कि अंतरंग निर्णय करना मुश्किल है भक्त पर निर्भर है मूर्ति बहिरंग है कि अंतरंग भक्त पर निर्भर है अगर भक्त पूरे भाव से डूब जाता है तो मूर्ति भक्त के भीतर प्रवेश कर जाती भक्त मूर्ति में प्रवेश कर जाता है क्योंकि यहां पत्थर में भी भगवान छिपा है षाण में भी परमात्मा छिपा है देखने वाली आंख चाहिए उतरने वाला हृदय चाहिए तो ऊपर से निर्णय नहीं होता कौन सी बात बहिरंग कौन सी बात अंतरंग वही बात किसी के लिए अंतरंग हो सकती वही बात किसी के लिए बहिरंग हो सकती इसलिए तुम दूसरे की निंदा में मत पड़ना इतना सम्मान रखना सदा कोई आदमी अगर मंदिर की मूर्ति के सामने झुक रहा हो तो भूल के भी यह मत कह देना कि यह तू क्या कर रहा है ये तो पत्थर तुम्हारे लिए पत्थर होगा तो तुम्हारे लिए पत्थर है मगर दूसरे के लिए पत्थर हो यह जरूरी नहीं दूसरे के लिए प्राण हो सकते उस पत्थर में प्राण की प्रतिष्ठा उसने की हो तो उस पत्थर में उसके लिए सब कुछ ये जो जीवन की आंतरिक दशाएं हैं इनके संबंध में थोथे नियमों से काम नहीं चलता और इनके लिए कोई कसौटियां नहीं है और न तराजू है लेकिन अक्सर हम इस तरह की गलतियां कर बैठते हैं कोई आदमी भजन गा रहा है हम कहते हैं इससे क्या होगा भजन से क्या होगा और ये भी हो सकता है भजन करने वाला भी जवाब ना दे सके अक्सर तो नहीं दे सकेगा क्योंकि अगर जवाब देने वाला होता तो भजन नहीं करता जिज्ञासा करता इस भेद को ख्याल में लेना अगर वो जवाब देने वाला आदमी होता तो वो भजन करता ही नहीं वो भजन की तरफ गया ही इसलिए है कि भाव प्रवण बुद्धि प्रवण नहीं उसके भीतर विचार इतनी महत्ता की बात नहीं है जितनी भावना उसके पास कोई उत्तर नहीं वो शायद अवाह खड़ा रह जाएगा तो तुम यह मत सोचना कि तुम जीत गए क्योंकि तुम्हें उत्तर नहीं दिया जा सका सभी चीजों के उत्तर होते भी कहां हैं और यही तो जीवन में रहस्यपूर्ण है कि यहां कुछ चीजें हैं जिनका कोई उत्तर नहीं तो कौन बहिरंग है कौन अंतरंग है प्रत्येक पर निर्भर है जो आर्त को बहिरंग है वो जिज्ञासु को अंतरंग है जो जिज्ञासु को बहिरंग है वो आर्त को अंतरंग है जिज्ञासु कहेगा सत्संग करो गुरु का भजन कीर्तन से क्या होगा ये रामधुन क्यों लगा रखी ये शोरगुल क्यों मचा रखा है और आर्त कहेगा गुरु के पास बैठे ही रहे पत्थर की मूर्ति की तरह उससे क्या होगा गुनगुनाओ गाओ नाचो प्रभु को पुकारो रो चिल्लाओ चीखो और दोनों ही अपनी अपनी तरफ से ठीक कह रहे हैं अभी तक मनुष्य जाति में इतना सद्भाव पैदा नहीं हुआ कि हम दूसरे की विशिष्टता का सम्मान कर सकें। ये मनुष्यता की कमी इसलिए मुसलमान हिंदू का मंदिर तोड़ देता है हिंदू मुसलमान की मस्जिद जला देता है यह बड़ी मूढ़तापूर्ण बात है दूसरे का सम्मान होना चाहिए हम दूसरे के नियंता नहीं है दूसरा अपना मालिक है उसे जिससे सुख मिले जिससे सार मिले उस दिशा से जाए उसे रोको मत उसे बाधा मत दो सारे लोग तुम्हारे अनुसार चलें, यह बात ही फिजूल है यह बात ही अमानवीय है मगर यही कोशिश रही ईसाई चाहते हैं सारी दुनिया ईसाई हो जाए हिंदू चाहते हैं सारी दुनिया हिंदू हो जाए मुसलमान चाहते हैं सारी दुनिया मुसलमान हो जाए आकांक्षा गलत है जगत में वैविध्य रहने दो अच्छा है कि यहां बहुत फूल खिलते हैं कमल भी और गुलाब भी और चंपा और जुई और चमेली भी यहां गुलाब ही गुलाब खिलेंगे तो गुलाब बड़ा उबाने वाला हो जाएगा वैविध्य परमात्मा के प्रगट होने का ढंग है यहां बहुत सुगंधे हैं और यहां बहुत रंग है और यहां बहुत ढंग है और यहां बहुत तरह के लोग हैं इसलिए कौन अंतरंग कौन बहिरंग इस बात पर निर्भर होगा कि व्यक्ति किस ढंग से चीज को ले रहा है अविष्ट ही यज्ञ का द्रव्य विशेष कभी कभी यज्ञ का अंतरंग और कभी कभी बहिरंग समझा जाता है तुम पर निर्भर है अब जैसे समझो कोई मेरे पास आता है और वो कहता है गैरिक वस्त्र क्यों क्या सन्यास के लिए गैरिक वस्त्र अनिवार्य क्या गैरिक वस्त्रों के बिना सन्यास नहीं हो सकता उसकी बात में बल मालूम होता है क्योंकि वस्त्र से क्या संबंध सन्यास का वो सन्यास को अंतरंग बात मान रहा है वस्त्र को वही रंग लेकिन यही आदमी और जगह जाके यही प्रश्न खड़े नहीं करता तुमने फर्क किया है तुमने ख्याल किया है पुलिस वाला अगर अपनी ड्रेस में खड़ा हो तो तुम्हारा व्यवहार और होता है और वो अगर सफेद वर्दी में खड़ा हो तो तुम्हारा व्यवहार और होता है मजिस्ट्रेट अपने वस्त्रों में बैठा हो तो तुम और ढंग से व्यवहार करते हो और मजिस्ट्रेट अपने वस्त्रों में ना हो तो कौन फिक्र करता है कौन चिंता लेता है तुमने ख्याल किया तुम वस्त्रों को भला कितना ही कहो कि वो बहिरंग है लेकिन तुम्हारे बहुत अंतरस्तन में बैठे हुए गालिब को निमंत्रण दिया था बहादुर शाहे जफर ने गालिब गरीब आदमी ठीक ठाक वस्त्र भी ना थे मित्रों ने कहा भी कि मिया ऐसे मच जाओ हम ला देते हैं मांग के वस्त्र अच्छे वस्त्र पहन के जाओ गालिबी ने कहा लेकिन मैं जैसा हूं हूं उधार वस्त्र क्यों मांगू कवि की अकड़ गालिब ऐसे ही चले गए अपने उन्हीं पुराने फटे पुराने वस्त्रों में थेगड़े लगे जूते भी फटे पुराने पहरेदान ने भीतर प्रवेश ही नहीं करने दिए न केवल इतना बल्कि पहरेदान ने धक्का देकर निकाल दिया उन्होंने अपना निमंत्रण पत्र भी दिखलाया उसने कहा कि बाग किसी का चोरा लाया होगा अपने रास्ते पे लग गालिब लौटे मित्रों की बात ठीक लगी उधार वस्त्र पहने शांत से पहुंचे वही पहरेदार झुका भीतर गए सम्राट ने अपने पास बिठाया और भी मेहमान थे लेकिन उन्हें अपने पास बिठाया गालिब की कदर थी बहादुर शाहब के मन में बहादुर साहेब भी थोड़ा कवि हृदय सम्राट था लेकिन जब भोजन शुरू हुआ तो सम्राट थोड़ा हैरान हुआ उसने सुना तो था कि कभी झक्की होते मगर इतने झक्की होते ये नहीं सोचा था क्योंकि गालिब उठा उठा के बर्फियां और लड्डू पहले अपने कपड़ों को लगाए कि बेटा खा ले पगड़ी को लगाए कि तू भी चख ले जूते को छुलाए बहादुर शाह थोड़ी देर तो चुप रहा ये सब देखा उसने कहा आप ये कर क्या रहे कपड़े जूते पगड़ी इनको भोजन करवा रहे गालिब ने कहा मैं तो आया ही नहीं मैं तो धक्का देकर निकाल दिया गया इस बार तो कपड़े ही आए मैं तो पहले आया था लेकिन तब प्रवेश नहीं हो सका तुम भला कितना ही कहो कि कपड़े से क्या होगा लेकिन तुम कपड़े से जीते हो कपड़े से बहुत कुछ तुम्हारे जीवन का संबंध है तुम्हारे कपड़े बदल लेने से सब कुछ बदल जाता है अदौल हिटलर ने हजारों लोगों की हत्याएं की और जब उसके कारागृह में लोग लाए जाते थे तो वह एक काम निश्चित करता था सबको नग्न कर देता सबके सिर घोंट देता मूछे बना देता दाढ़ी मिटा देता सबको एक जैसे कपड़े पहना देता एक बहुत बड़े मनोवैज्ञानिक फ्रेंकल को भी यही किया गया फ्रेंकल ने अपने आत्मकथा में लिखा है कि जब हम सबके वस्त्र उतार दिए गए और हम सबके सिर घोंट दिए गए मूछे बना दी गई हमारी घड़ियां हमारे सामान ले लिए गए और हमें एक जैसे कपड़े पहना दिए गए तो हम सब एक ही नगर के लोग थे कोई डॉक्टर था कोई इंजीनियर था कोई मजिस्ट्रेट था कोई प्रोफेसर था कोई लेखक था कोई कवि था कोई चित्रकार था लेकिन सब खो गए एक दूसरे की शक्ल ही ना मालूम पड़े फ्रेंकल ने लिखा है मैं खुद आईने के सामने खड़ा हुआ तो अपने को नहीं पहचान सका कि मैं वही हूं हमारा व्यक्तित्व तो पहुंच डाला इसलिए तो मिलिट्री में एक सा कपड़ा पहना देते आदमी का व्यक्तित्व समाप्त हो जाता है यह गैरिक वस्त्र भी तुम्हारी अस्मिता तुम्हारे व्यक्तित्व को पहुंच डालने का उपाय है अगर समझ पूर्वक लोगे तो अंतरंग हो जाएंगे अगर ना समझी पूर्वक लिया तो ऊपर की वर्दी रह गई फिर उसका कोई मूल्य नहीं है यह तुम्हारी तरफ से सूचना है कि मैं मिटने को तैयार क्या मैं अपने होने की घोषणा वापिस लेता हूं कि अब मैं विशिष्ट होने का दावा छोड़ता हूं विशिष्ट होने का दावा करके देख लिया दुख पाया अब मैं इस विराट में एक बूंद की तरह खो जाना चाहता हूं सब निर्भर करता है तुम्हारी दृष्टि पर भूसाम अनुनिष्ठति, इति चेत अप्राणायाम उपसंहारात्महतु अपी भक्त लोग अधिक कर्म नहीं करते ऐसा नहीं है भेद इतना ही है कि वे सब इस नियम के अधीन हो जाते भक्त अधिक कर्म नहीं करता ऐसा मत सोचना लेकिन भक्त कर्ता का भाव छोड़ देता है भक्त से भी कर्म होते हैं वस्तुता और भी ज्यादा होते भक्त की सक्रियता और भी खिल के प्रकट होती भक्त की सृजनात्मकता अपना शिखर छूती लेकिन एक फर्क पड़ जाता है अब भगवान करता है भक्त करता नहीं भक्त केवल बांस की पोंगरी भगवान जो गीत गाता है अपने में से बह जाने देता है भक्त इस नियम के अंतर्गत समाविष्ट हो गया है उसने अपना समर्पण कर दिया है अधिक लोग सोचते हैं कि भक्त का है अब तुम कुछ मत करो तुम भक्त हो गए अब क्या करना है अब दुकान नहीं करनी अब बाजार नहीं करना अब बच्चों की फिक्र नहीं करनी अब पत्नी की देखभाल नहीं करनी तुम भक्त हो गए अब क्या करना भक्ति को लोगों ने काहली का बचाव समझ रखा है सुस्ती काहेली अक्रमण्यता भक्ति नहीं भक्ति का अर्थ है अकर्ता भाव अक्रमण्यता नहीं कर्म तो जारी रहेगा कर्म तो जीवन है लेकिन अब हम करने वाले नहीं रह गए अब हम निमित्त हो गए अब परमात्मा जो कराए स्मृति कृत्यो कथा दे च आर्तो प्राश्चित भावात् स्मरण और कीर्तन कथा श्रवण आर्त भक्ति में प्राश्चित रूप कहे गए और कुछ नहीं करना है असहाय और निरालंब होकर पुकारना है उस पुकार में ही चित्त निर्मल हो जाता है प्राश्चित घटित हो जाता है लोग पूछते हैं सिर्फ रोने से क्या होगा प्राश्चित के लिए कुछ शुभ कर्म करने होंगे कुछ यज्ञ हवन इत्यादि करने होंगे कुछ कर्मकांड करना होगा लेकिन भक्त कहते हैं रोने से ही सब हो जाएगा अगर तुम हृदयपूर्वक रोए अगर तुम्हारा रोना तुम्हारी समग्रता से आया तो वही तुम्हें निर्मल कर जाएगा ये आंसू तुम्हारी बाहर की आंख को ही साफ नहीं करते तुम्हारी भीतर की दृष्टि को भी स्वच्छ कर जाते प्राश्चित हो गया या अगर तुम जिज्ञासु हो तो गुरु के चरणों में झुक गए प्राश्चित हो गया या अगर तुम अर्थार्थी हो और तुम जीवन में अर्थ की तलाश कर रहे हो तो तुमने शांत होकर ध्यानपूर्वक बैठकर परमात्मा को पुकारा कि मुझे अपने रंग में रंग लो मेरे तारों को तुम छेड़ो मैं तो छेड़ता हूं तो अर्थ नहीं निकलता व्यर्थ का शोरगुल होता है तुम छेड़ो तो संगीत उठे तुम छेड़ो तो छंद बने मेरे किए तो केवल उपद्रव होता है अराजकता फैलती तुम छेड़ो मेरा संगीत ये रही मेरी हृदय की वीणा तुम उठाओ तुम जगाओ स्वर तो प्राश्चित हो गया ये सवाल विचारनी रहा है सदियों से कि आदमी ने अतीत में बहुत से बुरे कर्म किए उनका क्या होगा मुझसे के पूछते हैं कि जन्मों जन्मों से हमने पाप किए हैं उन पापों के फल का क्या होगा समझाया जाता है कि जितने तुमने पाप किए हैं उतने पुण्य करके जब काटोगे तब मुक्ति होगी फिर तो मुक्ति कभी होने वाली नहीं फिर तो तुम मुक्ति का ख्याल ही छोड़ दो तुमने इतने पाप किए हैं कि अगर एक एक पाप के लिए पुण्य करना पड़ा तो अनंत जन्म लग जाएंगे एक बात और इतने पुण्य करने के लिए तुम्हें अनंत जन्मों तक बहुत से पाप फिर से करने पड़ेंगे नहीं तो पुण्य कहां से करोगे समझोगे मंदिर बनाना है तो पहले ब्लैक मार्केट करनी पड़ेगी ब्राह्मणों को भोजन कराना है तो भोजन के लिए कुछ तो जेब काटोगे तभी तो भोजन होगा दान देना है चोरी करोगे तभी तो दान दे सकोगे चोर हुए बिना दानी तो नहीं हो सकते इसलिए जब कोई सोचता है कि वो महादानी है, उसे पता नहीं वो क्या कह रहा है, वो ये कह रहा है कि पहले हम चोर थे असल में ऐसा होता है कि तुम करोड़ की चोरी कर लेते हो लाख दान कर देते हो और लाख दान करके फिर तुम करोड़ की चोरी करने के लिए योग्य हो जाते हो तो क्योंकि फिर अकड़ आ जाती है कि फिर कर सकते और फिर अर्ज क्या है फिर लाख का दान कर देंगे तुम्हारा दान और तुम्हारी चोरी संयुक्त थे अगर अनंत जन्म लगेंगे तुम्हारे अनंत जन्मों के कर्मों को सुधारने में तो इस बीच तुम गलत कर्म करते ही चले जाओगे उनको फिर सुधारना पड़ेगा और फिर गलत होंगे फिर सुधारना पड़ेगा इस दुष्ट चक्र का कोई अंत नहीं हो सकता इसलिए जो लोग कर्म के गणित से चलते हैं उन्हें मुक्ति की आशा छोड़ देनी चाहिए भक्त कहता है तुमने जो किया है वह स्वप्न जैसा उसको मिटाने के लिए कुछ नहीं करना सिर्फ जागना काफी तुम रात सोए हो और तुमने हत्या कर दी सपने में और चोरी कर ली सपने में अब सुबह उठ के तुम ये थोड़ी कि दान करोगे तब चोरी कटेगी कि अब किसी आदमी को जिलाओगे तब रात की हत्या कटेगी सुबह जागते ही पता चलता है कि सब सपने में हुआ था कुछ किया नहीं किया ही नहीं है कुछ हुआ ही नहीं है कुछ एक नींद थी नींद टूट गई भक्त जब रो लेता है तो नींद टूट जाती भक्त जब गा लेता है तो नींद टूट जाती भक्त जब नाच लेता है तो नींद टूट जाती या आर्थ बनो या जिज्ञासु या अर्थार्थी लेकिन हर हालत में नींद टूटती कर्मों को नष्ट नहीं करना पड़ता नींद के टूटते ही जीवन दृष्टि बदल जाती और जीवन दृष्टि बदली तो सब बदला जागकर जीवन जीने लगे तो शुभ हो जाता है संक्षिप्त में कहें तो ऐसा सोए सोए जियो तो पाप जागे जागे जियो तो पुण्य जागकर जो किया जाए वह पुण्य सोकर जो किया जाए वह पाप जागने के ये तीन उपाय सांडिल ने कहे या तो आर्त बन जाओ कि तुम्हारा रोना इतना सघन हो कि तुम जाग जाओ तुम्हें याद है कभी सपने में ऐसा हो जाता है कि सिंह तुम्हारा पीछा कर रहा है और तुम भागे जा रहे हो और मरे जा रहे हो और घबरा रहे हो और तभी एक जोर की पुकार निकल जाती कि मर गया उसी पुकार में नींद खुल जाती शेर भी गया नींद भी गई तुम जग गए या कभी तुम देखते हो कि तुम्हारी छाती पर कोई चढ़ा बैठा और छुरा भोंक रहा है जैसे ही छुरा भोंका जाता है एक आह निकल जाती उसी आह में नींद टूट जाती है आर्त का यही अर्थ है जीवन का दुख इतना है कि उस दुख के कारण ही तुम्हारे भीतर से आह निकल गई आह में नींद टूट गई या तुमने सोचा विचारा कोई उत्तर नहीं मिलता कि सत्य क्या है और तुम किसी सदगुरु के पास बैठ गए सदगुरु के पास बैठने का अर्थ यह है कि तुमने किसी अलार्म से दोस्ती कर ली वो तुम्हें जगाता रहेगा वो तुम्हें चेताता रहेगा वो तुम्हें उठाता रहेगा और या अर्थार्थी न तुमने दुख के कारण आह निकाली न तुमने सत्य की जिज्ञास से सत्संग किया बल्कि तुमने पाया कि जीवन में कोई अर्थ नहीं है, तुम एकदम नकार और निषेध और शून्यता से रिक्तता से भर गए उसी रिक्तता की चोट में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 भक्ति के लिए नाव रूप है और जैसे जैसे पराभक्ति आने लगे नाव से उतर जाना नाव छोड़ देनी साधन से मुक्त हो जाना है जिस दिन साधन की कोई जरूरत ना रहे उस दिन भूल के एक क्षण भी साधन को पकड़े मत रखना नहीं तो साधन जकड़ लेगा फिर तुम संसार में फेंक दिए जाओगे संसार से मुक्त होने के लिए साधन उपाय फिर साधन से मुक्त हो जाना है। जिस दिन संसार और साधन दोनों से मुक्ति हो गई संसार से मुक्ति हो गई धर्मों से मुक्ति हो गई हिंदू न रहे मुसलमान न रहे ईसाई न रहे वो सब साधन है उस दिन तुम वस्तुतः धार्मिक हुए जिस दिन वेद का अंत हो गया उस दिन वेदांत जिस दिन वेद पूरे हो गए उस दिन वेदांत पराभक्ति तुम्हारा परमात्मा का अंतिम मिलन है आत्यंतिक मिलन है आज इतना है